जगत में कोई नहीं तेरा रे छाण वृथा अभिमान त्याग दे मेरा मेरा रे जगत में कोई नहीं तेरा है इस संसार में आपका कहना है और सत्य भी है रियल में कोई अपना तो नहीं इसलिए कहते हैं कि वृथा अभिमान जो तुम करते हो बेकार का गर्व करते हो मैं मेरा तू तेरा का जो राग लापते हो उसे छोड़ दो तो क्योंकि संसार में कोई तेरा नहीं हो न कुछ तेरा है काल कर्म बस जगसराय बिच कीना डेरा रहे ये तो काल के अधीन काल के बस अपने ही कर्मों और संस्कारों के कारण इस संसार रूपी सराय में डेरा डालें डेरा आ गया है तो कुछ काल के लिए जैसे हम यात्रा पर कहीं निकलते हैं तो स्टेशन पर मुसाफिर खाना होता है यदि गाड़ी लेट होती है तो कुछ समय के लिए हम मुसाफिर खाने में रुक जाते हैं चाहे नाश्ता करते हैं कुछ करते हैं लेकिन फिर जब ही गाड़ी आती है हम वहाँ से निकल जाते हैं और उसमें उस रहने वाले तमाम लोग यात्री हैं तो उनके साथ तो हम होते हैं लेकिन क्या सबको हम जानते हैं किसको कहाँ जाना है कौन कहाँ से आया है ऐसा कुछ नहीं है बस चेहरा देखते रहते हैं चूंकि अपरिचित है उसी प्रकार से इस इस डेरे में जो कुछ काल के लिए हमने इस संसार में शरीर धारण करके आया है तो ये परिवार और कुटुंब एक डेरा है एक सराय है और उस डेरे में बहुत सारे यात्री हैं माता हैं पिता है बंधु हैं सखा है साम तमाम रिश्तेदार हैं लेकिन कौन कहाँ से आया है उसको भी हम नहीं जानते हैं और किसको कब जाना है ये भी हम नहीं जानते चूँकि गाड़ी सबकी अलग अलग है सबके जाने का जो समय है नियत समय है वो अलग अलग बस कुछ समय के लिए साथ हैं रियल ये है कि सबको जितनी भी यात्री वहाँ बैठे हैं उस सराय में सबको अपने गंतव्य स्थल पर जाना है अलग अलग समय अलग अलग स्थान पर इसलिए करें कि काल क्रम बस जग सराय बीच कीना डेरा रहे काल के बस इस सृष्टि के क्रम से इस प्रकृति के नियम से कुछ संसार में इस जगत के सराय में तुमने डेरा डाल रखा है इस सराय में सभी मुसाफिर रहन बसे रह कह रहे संसार रूपी सराय में जो हमने एक रूम ले रखा है परिवार का उसमें सभी क्या हैं मुसाफिर हैं मुसाफिर का मतलब जो राहगीर है मुसाफिर है तो वो चलते ही रहता है चलते ही रहता है कुछ समय के लिए पड़ाव के लिए रुक है क्या है ये जो दीवात्मा है ये अनंत यात्री है लेकिन किसी एक शरीर में इस संसार में पड़ जाती है तो पड़ा हो गया उस कुछ समय के लिए मनुष्य शरीर में पड़ी है अब यह संसद गुरु के शरण में नहीं जाती अपने निः स्वरूप को नहीं पहचानती तो इस सराय को छोड़कर फिर दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा तीसरे शरीर में जाना पड़ेगा ऐसे सराय में ये घूमते रहेगी अनंत यात्रा करते रहेगी इस यात्रा का समापन केवल एक जगह है वह है मनुष्य शरीर में यदि हम किसी संसद गुरु के चरणों में चले जाते हैं शरण में चले जाते हैं और उसके बताए मार्ग से हम चलते हैं तब इस यात्रा से हमारा छुटकारा हो जाएगा और फिर हम अपने निज घर उस समर देश में पहुँच जाएंगे फिर यात्रा बन जाएगी इसका समापन बस यही है जिस तल को तो सजा सवारे, साँझ सवेरा रे आगे कहते रात भर का एक ससरा है हमारे हिसाब से सवरी से ब्रह्मा के हिसाब से तो मात्र कुछ ही पल होंगे या एक दो दिन होंगे यही बात होगी है ना क्योंकि तो एक पल के चुराए से तो दो बरस बीता था तो कई पल हो ही सौ बरस, यहाँ की स्थिति वहाँ की स्थिति इसलिए इस सराय में सभी मुसाफिर रहन बसेरा रे रात भर का ठिकाना है फिर सवेरे चले जाना है कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ जाएगा जिस तन को तू सदा सवारे साँस सवेरा रे एक दिन मरघट पड़े बसम का होकर ढेरा रे जिस इस शरीर को हम इतना सवारते हैं तेल पुले लगाते हैं साबुन लगाते हैं क्या क्या करते हैं क्रीम लगाते हैं बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं आजकल इसको संवारते जिस तन को तो सजा सवारे सात सवेरे सवारते हैं कोई कोई लोग तीन तीन बेरे स्नान करते हैं ऐसा ही होता तो लेकिन एक दिन क्या करेगा एक दिन मरगट पड़े भसम का होकर ढेर आ एक दिन मरगट पर उस सीता में जल राख का ढेर हो जाएगी क्या हो जाएगी राख का ढेर पड़े रहेगी है न राख का देर बन जाएगा कुछ नहीं है इसीलिए इसीलिएिव शंकर जी अपने में बहुत लपेटते हैं अपने बदन में मतलब आखिरी पढ़ाव यही है राख है न इस बात को बताते हैं कि संसार नश्वर है इसका वास्तविक स्वरूप क्या है राख है भस्म है बस और कुछ नहीं है आगे कहते हैं कि मात पिता भ्राता सुत बांधो नारी चेरा रे अंत न होए सहाय काल जब देवय घेरा रे सही कह रहे हैं कि माता पिता जो कुछ भी हित नात परिवार कुटुम्ब जितनी भी चीज़ें यदि यहाँ पर एक सैया पर सोया है आदमी चारों तरफ सब घेर कर बैठे हैं लेकिन वो उसी बीच से निकल जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा और साथ ही वो कुछ कर भी नहीं सकते न जा ही सकते इसलिए करें कि माता पिता भ्राता सुत बांधो नारी चेरा रे माता पिता भाई सुत बांधो नारी सेवक अंत न हो सहाय अंत में कोई सहायता नहीं कर पाता काल जब देवक रे जब काल आ जाता है समझूत आ जाते हैं कोई बचाव नहीं कर पाया जग का सारा भोग सदा कारण दुख के रे इस संसार का जितना भी भोग है जिसको इंसान भोगता है भोगना चाहता है तो जग का सारा भोग सदा कारण दुख की रारी ये यही दुख का कारण है कारण दुख की रारी इस संसार के जो भोग यही दुख का कारण है भोगने की इच्छा और भोगते भोगते कभी तृप्त न होना उस भोग के लिए पुनः दुखी होना यही सब दुख का कारण है भजमन हरि का नाम पार हो भौजल ने इसलिए आपकी चेतावनी है मन को कहते हैं कि सदगुरु की भजन करो और कोई दूसरा उपाय नहीं है भजमन हरि का नाम पार हो भौजल मेरा रे इस भवसागर को पार करने के लिए सदगुरु का नाम ही सदगुरु का शब्द ही सहायक सत्संग ही सहायक है उस सत्संग रूपी नौका पर बैठकर ही हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है दीनदयाल भक्त वत्सल हर मालिक तेरा रे दीन दयाल जी कहते हैं कि वह सदगुरु भक्त वत्सल है वही मालिक है दीन हो उनके चरणों में कर ले डेरा रे और तुम विनम्रभाव से अहंकार त्याग कर उनके चरणों में पड़ जाओ बस डेरा जी तुम वहाँ बना लोगे तो पार हो जाओ